परमार्थ प्रसंग तीन इसीलिए हिंदुओं को यदि बचे रहना हो तो बल संचय ही एकमात्र कर्तव्य है उसका प्रधान उपाय है एकता हमारा धर्म विश्वास दृढ़ होता और हम धर्म के निमित्त प्राण देने के लिए भी कुंठित न होते तो कोई भी हमारे धर्म की निंदा और देव या देव स्थानों का अपमान करने का साहस न करता बेधर्मी बदमाश लोग भी हमारी स्त्री जाति के ऊपर अमानुषिक और घृणित अत्याचार करने का साहस न करते सबको एकत्र और एकमत होने के सिवा हिंदुओं के बचे रहने का अन्य उपाय नहीं धर्म समाज संस्कृति और अपने स्वयं की रक्षा के लिए अपने बीच का श्रेणी विभेद अपना अपना व्यक्तिगत और श्रेणीगत स्वार्थ और देशादेशी भूल भूलकर हम यदि एक हो सके तो बेधर्मी लोग हमारी धर्म व्यवस्था की निंदा या वृद्धाचरण करने में भय खाएंगे वारा नगर मठ में स्वामी जी ने गुर भाइयों को एक किस्सा कहा था एक जमींदार के बगीचे में दो मालिक थे एक प्राय सब समय हाथ जोड़कर मालिक के सामने बैठा रहता और भक्ति से गदगद होकर कहता आहा प्रभु के कैसे सुंदर नयन किसी सुंदर नाक कैसी सुंदर नाक और कैसा सुंदर रूप इत्यादि दूसरा मालिक सारा दिन बगीचे में चेष्टा करके अनेक प्रकार की साग सब्जी फल फूल आदि उत्पन्न करता और वही सब रोज मालिक के सामने रखकर प्रणाम करके चला जाता मालिक किसके ऊपर अधिक संतुष्ट होगा उसी तरह भगवान भी जो अपने कर्तव्य कर्म की अवहेलना करके केवल स्त्रोत्र स्तुति से उन्हें संतुष्ट करना चाहता है उसकी अपेक्षा जो ईश्वर की सेवा समझकर अपना कर्तव्य कर्म देह मन लगा कर संपन्न करता है उस व्यक्ति से ही अधिक संतुष्ट होते हैं स्वामी जी ने गुरभा को संबोधन करके कहा था देखना तुम कहीं कैसे सुंदर नेत्र कैसे सुंदर नाक वालों के दल में या घंटा हिलाने वालों के दल में न पड़ जाना तीन सौ तीस धर्मलाभ का अर्थ है आत्मानुभूति जिसे यह अनुभूति हुई है वही यथार्थ धार्मिक है सच्ची बात कही जाए तो हम सभी नास्तिक हैं हम यदि भगवान को अपने अंतर्बाह्य देख सकें सर्वव्यापनी ओमनी प्रेजेंट समझ कर धारण करें तो फिर क्या उनकी साक्षात उपस्थिति में हम कोई कुकार्य कर सकते हैं हम यदि विश्वास करते हों कि हम जो बात भीतर ही भीतर मन में सोचते हैं उसे भी वे सब जान पाते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ ओम्निशियंट हैं तो फिर क्या हम लज्जा से अवनत होकर असत चिंतन से विमुख न होते हमें यदि यह ज्ञान हो कि हमारे पापों के परिणाम में दंड स्वरूप वे हमारे लिए नरक यंत्रणा का विधान करने में सक्षम है क्योंकि वे हैं सर्वशक्तिमान ओमनिपोटेंट तो क्या हम उनके डर से पापों से विरत न होते हम लोग लोक लज्जा निंदा या सरकारी दंड विधान के डर से बाहर अच्छा होने की चेष्टा करते हैं असलियत में नहीं बाहर से धार्मिक समझकर किसी की पकड़ाई में न आवे ऐसे लुक छिपकर गुप्त रूप से हम असत कर्म करना नहीं छोड़ते ऐसे स्वभाव के लोगों की अपेक्षा तो वे लोग जो अपना नास्तिक कहकर परिचय देते हैं हजार गुना श्रेष्ठ है